वेदांत दर्शन अध्याय तीन पाद चार सूत्र बाईस संबंध अंतर से इसी बात को पुष्ट करते हैं भाव शब्दात च इसके सिवा उस प्रकरण में भाव शब्दात इस प्रकार उपासना करनी चाहिए इत्यादि विधिवाचक शब्दों का स्पष्ट प्रयोग होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है व्याख्या केवल अपूर्व होने से ही उसे विधि वाक्य माना जाता हो ऐसी बात नहीं है उस प्रकरण में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए शाम की उपासना करनी चाहिए इत्यादि रूप से अत्यंत स्पष्ट विधिसूचक शब्दों का प्रयोग भी है जैसे उनकी अपूर्व विधि है उसी प्रकार उन उन उपासनाओं का अपूर्व फल भी बतलाया गया है इसलिए यह सिद्ध हुआ कि वह ब्राह्मण वह कथन कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि की स्तुति के लिए नहीं है उनको प्रतीक बनाकर उपासना का विधान करने के लिए है और इसीलिए विद्या कर्म का अंग नहीं है संबंध भिन्न भिन्न प्रकरणों में जो आख्यायिकाओं का इतिहासों का वर्णन है उसका क्या अभिप्राय है इसका निर्णय करके विद्या कर्म का अंग नहीं है यह सिद्ध करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है पारिप्लवार विशेषित तत्वात् सूत्र तेईस चेत यदि कहो पारिप्लवार उपनिषदों में वर्णित आख्यायिकाएँ पारिप्लव नामक कर्म के लिए है ये तो यह ठीक नहीं है विशेष तत्वात क्योंकि पारिप्लव कर्म में कुछ ही आख्यायिकाओं को विशेष रूप से ग्रहण किया गया है व्याख्या उपनिषदों में जो यम और नजिकेता देवता और यक्ष मैत्री और याज्ञवल्ग प्रतर्दन और इंद्र जानश्रुति और रैक्व तथा याज्ञवल्क और जनक आदि की कथाएं आती है वे यज्ञ संबंधी पारिप्लव नामक कर्म की अंगभूत भूत है क्योंकि पारिप्लवाचक्षित अर्थात पारिप्लव नामक वैदिक उपाख्यान कहें इस विधि के द्वारा श्रुति में उसका स्पष्ट विधान किया है यज्ञ में जो रात्रि के समय कुटुंब सहित बैठे हुए राजा को अध्वर्यो उपाख्यान सुनाता है वही पारिप्लव कहलाता है इस पारिप्लवकर्म के लिए ही उपरयुक्त कथाएं हैं ऐसा यदि कोई कहे तो ठीक नहीं है क्योंकि का प्रकरण आरंभ करके श्रुति ने मनुर्वैस्वतो राजा इत्यादि वाक्यों द्वारा कुछ विशेष उपाख्यानों को ही वहां सुनाने योग्य कहा है उनमें ऊपर बताई हुई उपनिषदों की कथाएं नहीं आती है अतवि पारिप्लवकर्म की अंगभूत नहीं है वे सब आख्यान ब्रह्म विद्या को भली भांति समझाने के लिए कहे हुए ब्रह्म विद्या के ही अंग हैं इसीलिए इन सब आख्यानों का विशेष महात्म बतलाया गया है संबंध प्रकार अंतर से इस बात को दृढ़ करते हैं सूत्र 24 तथा चैक चैकवाक्य तोबंधात तथा च इस प्रकार इन आख्यायिकाओं को पारिप्लवार्थक न मानकर विद्या का ही अंग मानना चाहिए एक वाक्य तो प्रबंधाद क्योंकि उन उपाख्यानों की वहां कही हुई विद्याओं के साथ एक वाक्यता देखी जाती है व्याख्या इस प्रकार उन कथाओं को परिप्लव कर्म का अंग न मानकर वहां कही हुई विद्याओं का ही अंग मानना उचित है क्योंकि संकट होने से इन विद्याओं के साथ ही इनका संबंध हो सकता है विद्या में रुचि उत्पन्न करने तथा पर ब्रह्म के स्वरूप का तत्व सरलता से समझने के लिए ही इन कथाओं का उपयोग किया गया है इस प्रकार इनका उन प्रकरणों में वर्णित विद्याओं के साथ एक वाक्यता रूप संबंध है इसलिए ये सब आख्यान ब्रह्म विद्या के ही अंग हैं कर्मों के नहीं ऐसा मानना ही ठीक है संबंध यहाँ तक यह बात सिद्ध की गई कि ब्रह्म विद्या यज्ञादि कर्मों का अंग नहीं है तथा वह स्वयं बिना किसी सहायता के परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने में समर्थ है अब पुनः इसी का समर्थन करते हुए इस प्रकरण के अंत में कहते हैं सूत्र पच्चीस अतएव चाग्निंधनाद्यनपेक्षा अर्थात च चा तथा अतएव इसलिए अग्निंधनाद्यनपेक्षा उस इस ब्रह्म विद्या रूप यज्ञ में अग्नि संविधा घृत आदि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है व्याख्या यह ब्रह्म विद्या रूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध करने में सर्वथा समर्थ है यह पूर्ण होते ही स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है इसीलिए इस यज्ञ में अग्नि संविधा घृत आदि भिन्न भिन्न भिन पदार्थों का विधान न करके केवल एक परब परमात्मा की स्वरूप का ही प्रतिपादन किया गया है श्रीमद गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण ने इस बात का समर्थन इस प्रकार किया है ब्रह्मापणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना उस ब्रह्मचिंतन रूप यज्ञ में भिन्न भिन्न उपकरण और सामग्री आवश्यक नहीं होती किंतु उसमें तो श्रुआ भी ब्रह्म है हवि भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप होता द्वारा ब्रह्मरूप हवन क्रिया की जाती है उस ब्रह्मचिंतन कर्म में समाहित हुए साधक द्वारा जो प्राप्त किया जाने वाला फल है वह भी ब्रह्म है ही है इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या उस परम पुरुषार्थ की सिद्धि में सर्वथा स्वतंत्र होने के कारण कर्म के अंगभूत नहीं हो सकती संबंध यह जिज्ञासा होती है कि क्या ब्रह्म विद्या का किसी भी यज्ञ यागादि अथवा समदमादि कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है क्या इसमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है सूत्र छब्बीस सर्वापेक्षा छ यज्ञादि श्रुते रश्वत छ इसके सिवा सर्वापेक्षा विद्या की उत्पत्ति के लिए समस्त वर्णा समुचित कर्मों की आवश्यकता है यज्ञादि श्रुते क्योंकि यज्ञादि कर्मों को ब्रह्म विद्या में हेतु बनाने वाली श्रुति है अश्ववत जैसे घोड़ा योग्यता अनुसार सवारी के काम में ही लिया जाता है प्रासाद पर चढ़ने के कार्य में नहीं उसी प्रकार कर्म विद्या की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित है मोक्ष के लिए नहीं व्याख्या यह सर्वेश्वर है यह समस्त प्राणियों का स्वामी है इत्यादि वचनों से परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करके श्रुति में कहा है ये परमेश्वर को ब्राह्मण लोग निष्काम भाव से किए हुए स्वाध्याय यज्ञ दान और तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं इसी को जानकर मनुष्य मननशील होता है इस सन्यासियों के लोग को पाने की इच्छा से मनुष्यगण सन्यास ग्रहण करते हैं इत्यादि तथा दूसरी श्रुति में भी कहा है कि जिस परम पद का सब वेद बार बार प्रतिपादन करते हैं समस्त तप जिसका लक्ष्य कराते हैं अर्थात जिसकी प्राप्ति के साधन हैं तथा जिसको चाहने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उस पद को मैं तुझे संक्षेप में कहता हूँ इत्यादि श्रुति के इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा के तत्व को जानने के लिए सभी वर्णाश्रमोचित कर्मों की आवश्यकता है इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा है यज्ञ दान कर्म न त्याजम कर कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्व पावना एकतान् कर्माणी संगम तत्वा फलानि च कर्तव्यानि कर्तव्या निश्चितम मत मुत्तम यज्ञ दान और तप ये कर्म त्याज नहीं है इनका अनुष्ठान तो करना ही चाहिए क्योंकि यज्ञ दान और तप ये मनुष्य पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं अर्जुन इनका तथा अन्य सब कर्मों का भी अनुष्ठान फल और आसक्ति को त्याग कर ही करना चाहिए यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है जिसका जैसा अधिकार है उसी के अनुसार शास्त्रों में वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म बताए गए हैं अतः यह समझना चाहिए कि सभी कर्म सब साधकों के लिए उपादेय नहीं होते किंतु श्रुति में बतलाए हुए ब्रह्म प्राप्ति के साधनों में से जिस साधन को लेकर जो साधक अग्रसर हो रहा है उसे अपने वर्ण आश्रम और योग्यतानुसार अन्य शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान भी निष्काम भाव से करते रहना चाहिए इसी उद्देश्य से श्रुति में विकल्प दिखलाया गया है कि कोई तो गृहस्थ में रहकर यज्ञ दान और तप के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता है कोई संन्यास आश्रम में रहकर उसे जानना चाहता है कोई ब्रह्मचर्य के पालन द्वारा उसे पाना चाहता है और कोई वानप्रस्थ में रहकर केवल तपस्या से ही उसे पाने की इच्छा रखता है इत्यादि इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म अत्यंत आवश्यक है परंतु परमात्मा की प्राप्ति में उनकी अपेक्षा नहीं है ब्रह्म विद्या से ही उस फल की सिद्धि होती है इसके लिए सूत्रकार ने अश्व का दृष्टांत दिया है जैसे योग्यता योग्यतानुसार घोड़ा सवारी के काम में लिया जाता है प्रासाद पर चढ़ने के कार्य में नहीं उसी प्रकार कर्म ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक है ब्रह्म के साक्षात्कार में नहीं संबंध परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या ऐसे विशेष साधन भी हैं जो सभी वर्ण आश्रम और योग्यता वाले साधकों के लिए समान भाव से आवश्यक हो इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र 27 सत्ताईस समदमाद्युपेत तथापि तद विधेय विधेह तदंगतया तेसा अवश्यानुष्ठेयवाद तथापि अन्य कर्म आवश्यक न होने पर भी साधक को समदमाद्युपेत अर्थात समदम तितिक्षा आदि गुणों से संपन्न सात होना चाहिए तू क्योंकि तदंगतया उस ब्रह्मविद्या के अंग रूप से तद्विधेह। उन साम दि का विधान होने के कारण तेषा उनका अवश्य अनुष्ठेयवाद अनुष्ठान अवश्य कर्तव्य है व्याख्या श्रुति में पहले ब्रह्मवेत्ता के महत्व का वर्णन करके कहा गया है यह ब्रह्मवेत्ता की महिमा नित्य है यह न कर्मों से बढ़ती है और न घटती है इस महिमा को जानना चाहिए ब्रह्मवेत्ता की महिमा को जानने वाला पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता इसलिए इस महिमा को जानने वाला साधक शांत अर्थात अंतकरण की स, का संयमी दांत अर्थात इंद्रियों का संयमी ऊपर तितुक्षु और ध्यान में स्थित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है इस प्रकार श्रुति में परमात्मा को जानने की इच्छा वाले साधक के लिए श्रम दमादि साधनों का ब्रह्म विद्या के अंग रूप से विधान है इस कारण उनका अनुष्ठान करना साधक के लिए परम आवश्यक हो जाता है अतय जिस साधक के लिए वर्ण आश्रम के यज्ञादि कर्म आवश्यक न हो उसको भी इन श्रम दम तितिक्षा ध्यानाभ्यास आदि साधनों से संपन्न अवश्य होना चाहिए सूत्र में आए हुए तथापि शब्द से उपर्युक्त भाव तो निकलता ही है उसके सिवा यह भाव भी व्यक्त होता है कि अधिकांश साधकों के लिए तो पूर्व सूत्र की कथनानुसार अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित सभी कर्म आवश्यक हैं किंतु वैराग्य और उत्प्रति आदि किसी विशेष कारण से किसी किसी के लिए अन्य कर्म आवश्यक न हो तो भी समधमादि का अनुष्ठान तो अवश्य होना चाहिए संबंध श्रुति में कहीं कहीं यह वर्णन भी मिलता है कि प्राण विद्या के रहस्य को जानने वाले के लिए कोई अन्य अभक्ष नहीं होता इसलिए साधक को अन्य के विषय में भक्ष-भक्ष का विचार रखना चाहिए या नहीं इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र अट्ठाईस सर्वानाणुमति प्राणात्यये तदर्शना अर्थात सर्वानुमति ही सब प्रकार के अन्न को भक्षण करने की अनुमति च तो प्राणात्यय अन्न बिना प्राण न रहने की संभावना होने पर ही है सदा नहीं तदर्शनार्थ क्योंकि श्रुति में वैसा ही आचार देखा जाता है यात्रा श्रुति में एक कथा आती है किसी समय कुरु देश में टिड्डियों के गिरने अथवा ओले पड़ने से भारी अकाल पड़ गया उस समय उस नाम वाले एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी आटकी के साथ इभ्य ग्राम में रहते थे वे दरिद्रता के कारण बड़े संकट में थे कई दिनों से भूखे रहने के कारण उनके प्राण जाने की संभावना हो गई तब वे एक महावत के पास गए वह उड़द खा रहा था उन्होंने उससे उड़द मांगा। महावत ने कहा मेरे पास इतना ही है इसे मैंने पात्र में रख कर खाना आरम्भ कर दिया है यह जूठा अन्न आपको कैसे दूं? उस बोले इन्हीं में से मुझे दे दो महावत ने वे उड़द उनको दे दिए और कहा यह जल भी प्रस्तुत है पी लीजिए ने कहा नहीं यह जूठा है इससे जूठा पानी पीने का दोष लगेगा यह सुनकर महावत बोला क्या ये उड़द जूठे नहीं थे ने कहा इनको न खाने से तो मेरा जीना असंभव था किंतु जल तो मुझे अन्यत्री इच्छानुसार मिल सकता है इत्यादि श्रुति में कही हुई इस कथा को देखने से यह सिद्ध होता है कि जिस समय अन्न के बिना मनुष्य जीवन धारण करने में असमर्थ हो, हो जाए प्राण बचने की आशा न रहे ऐसी परिस्थिति में ही अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न भक्षण करने के लिए शास्त्र की सम्मति है साधारण अवस्था में नहीं क्योंकि उड़द खाने के बाद उस ने जल ग्रहण न करके इस बात को भली प्रकार स्पष्ट कर दिया है अतएव वहाँ जो यह कहा है कि इस रहस्य को जानने वाले के लिए कोई अभक्ष नहीं होता उसका अभिप्राय प्राण विद्या के ज्ञान की स्तुति करने में है न कि अभक्ष भक्षण के विधान में क्योंकि वैसा कहने पर अभक्ष का निषेध करने वाले शास्त्र वचनों से विरोध होगा इसलिए साधारण परिस्थिति में मनुष्य को अपने आचार तथा आहार की पवित्रता के संरक्षण संबंधी नियम का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए संबंध दूसरी युक्ति से पुनः इसी बात को पुष्ट करते हैं सूत्र २९, उनतीस आबाधात अन्य श्रुति का बाध नहीं होना चाहिए इस कारण से च भी यही सिद्ध होता है कि आपातकाल के सिवा अन्य परिस्थिति में आचार का त्याग नहीं करना चाहिए व्याख्या चा आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि ही आहार को शुद्धि से अंतकरण की शुद्धि होती है इत्यादि जो भक्षाभक्ष का विचार करने वाले शास्त्र वचन हैं उनके साथ एक वाक्यता करने के लिए उनका दूसरी श्रुति के द्वारा बाध अर्थात विरोध होना उचित नहीं है इस कारण से भी आपत्ति के सिवा साधारण अवस्था में भक्षाभक्ष विचार एवं अभक्ष के त्याग रूप आचार का त्याग नहीं करना चाहिए संबंध प्रकारांतर से पुनः इसी बात को सिद्ध करते हैं अपीच स्मर्यतः अभी इसके सिवा स्मर्यतः इस स्मृति इस भी इसी बात का समर्थन करती है व्याख्या मनुस्मृति में कहा है कि जीवितात्ययमापन्नो यौन्नमति यतस्तः यतस्ततः में उपंग न स पापेन लिप्य जो मनुष्य प्राण संकट में पड़ने पर जहाँ कहीं से भी अन्न लेकर खा लेता है वह उसी प्रकार पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कीचड़ से आकाश इस प्रकार जो स्मृति वचन उपलब्ध होते हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है कि प्राण जाने की परिस्थिति उत्पन्न न होने तक आहार शुद्धि संबंधी सदाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए अब श्रुति प्रमाण से भी अभक्ष भक्षण का निषेध सिद्ध करते हैं सूत्र इक्तीस शब्दाश्चातो अका अकाे इच्छानुसार अभक्ष भोजन के निषेध में शब्द श्रुति प्रमाण भी है अतः इसलिए प्राण संकट की स्थिति आए बिना निषिद्ध अन्य जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए व्याख्या इच्छानुसार अभक्ष भक्षण का निषेध करने वाली श्रुति भी है तेनो हिरण्यस्य सुराम पिब्च गुरोस्तलमावासत ब्रह्म चे पतंती चार पंचमशा छरमी तौ त्रीति इसलिए ज हुआ अर्थात सुवर्ण चुराने वाले शराबी गुरुपत्निगामी तथा ब्रह्महत्यारा ये चारों पतित होते हैं और पांचवा उनके साथ संसर्ग रखने वाला भी पतित होता है सरा अर्थात मध्य अभक्ष है यहाँ इसे पीने वाले को महापात की बताकर उसके पान का निषेध किया गया है इसलिए यह सिद्ध होता है कि जहाँ कहीं श्रुति में ज्ञान की विशेषता दिखलाने के लिए विद्वान के संबंध में यह कहा है कि उसके लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता वह केवल विद्या की के स्तुति के लिए है सिद्धांत यही है कि जब तक प्राण जाने की परिस्थिति न पैदा हो जाए तब तक अभक्ष्य त्याग संबंधी सजाचार का त्याग नहीं करना चाहिए संबंध यहाँ तक यह सिद्ध किया गया कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी अभक्ष त्याग आदि के आचार का पालन करना चाहिए अब यह जिज्ञासा होती है कि ज्ञानी को कर्म करना चाहिए या नहीं यदि करना चाहिए तो कौन से कर्म करने चाहिए अतः इसके निर्णय के लिए कहते हैं सूत्र बत्तीस विहितत्वाद चाश्रम कर्मापी छा विवाद शास्त्र विहित होने के कारण आश्रम कर्म आश्रम संबंधी कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए ज्ञानी के द्वारा भी जिस प्रकार शरीर स्थिति के लिए उपयोगी भोजनादि कर्म तथा ब्रह्म धमादी कर्म, लोक संग्रह के लिए कर्तव्य है उसी प्रकार जिस आश्रम में वह रहता हो उस आश्रम के कर्म भी उसके लिए विहित है तमेतम वेदान वचने न ब्राह्मणा विविध यज्ञेन न दान तवसा नाम अतः उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए इसीलिए भगवान ने भी कहा है हे अर्जुन जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों से में आसक्त होकर उनका अनुष्ठान करता है वैसे ही ज्ञानी भी लोक संग्रह को चाहता हुआ बिना आसक्ति के उनका अनुष्ठान करे संबंध प्रकारांतर से इसी बात को दृढ़ करते हैं सहकारित्व ना सहकारित्व न अर्थात साधन में सहायक होने के कारण च उसका अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए करना चाहिए व्याख्या जिस प्रकार श्रम तितिक्षा तीक्षादि कर्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन में सहायक है उसी प्रकार निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्रविहित आश्रम संबंधी आचार व्यवहार आदि भी सहायक है इसलिए उनका अनुष्ठान भी लोक संग्रह के लिए अवश्य करना चाहिए त्याग नहीं करना चाहिए संबंध यहाँ तक यह सिद्ध किया गया कि ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने वाले साधकों के लिए निष्काम भाव से और परमात्मा को प्राप्त हुए महात्माओं के लिए लोक संग्रहार्थ आश्रम संबंधी विहित कर्मों का अनुष्ठान तथा खान पान संबंधी सदाचार का पालन आवश्यक है अब पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की भक्ति के अंगभूत जो श्रवण कीर्तन आदि कर्म है उनका पालन किस परिस्थितियों में और किस प्रकार करना चाहिए इस पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है सूत्र चौतीस सर्वथापि त एवोभयिंगात अपी किसी कारण से कठिनता प्राप्त होने पर भी थे वे भक्ति संबंधी कर्म या भागवत धर्म तो सर्वथा सब प्रकार से एवे आचरण में लाने योग्य हैं उभयलिंगात क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों के निश्चयात्मक वर्णन रूप लिंग अर्थात लक्षण से यही सिद्ध होता है व्याख्या श्रुति में कहा है कि तमेवधी विज्ञा प्रज्ञा कुत ब्राह्मण नानुध्यायाद बहुन शब्द वाचो विग्लापनम ही तत् ब्राह्मण को चाहिए कि उस परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व को समझकर उसी में बुद्धि को प्रविष्ट करे अन्य नाना प्रकार के व्यर्थ शब्दों पर ध्यान न दे क्योंकि वह तो केवल वाणी का अपव्यय मात्र है तथा यस्म दौवृथ्वी चातरिक्षमोतम मनस प्राण तमेविकम जानथ आत्मा आत्म अन्यावाचो विमुज था मृत से इस सेतु हो जिस पर ब्रह्म परमेश्वर में स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष मन से ही समस्त इंद्रियां और प्राण स्थित है उसी एक सबके आत्मा परमेश्वर को कहे हुए उपायों द्वारा जानो दूसरी बातों को छोड़ो यही अमृत स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए सेतु के सदृश सरल मार्ग है इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा है कि शृणवंति गायती गुणंत भिक्षुणस स्मरंति नंदी तवे हित जनाव पश्यंत चिरेन तवकम भव प्रवाहो परमं भुजम जो आपके भक्त आपके चरित्रों को प्रतिक्षण सुनते हैं गाते हैं और वर्णन करते हैं तथा उन्हीं का स्मरण करके आनंदित होते हैं वे ही अविलंब आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण रूप प्रवाह के नाशक हैं भगवत गीता में भी कहा है महात्मा नस्त माम पार्शद दैवीं प्रकृति महाश्रिता भजन त्यन्य मनसो ज्ञाता भूतातिम्यम सततम कृतयनों तो माम यतन तृढ़व्रता नमस्त माम नित्य उक्ता उपासते नित्ययुक्ता पार्थ देवी प्रकृति में स्थित हुए अन्य मन वाले महात्मा गण मुझे समस्त प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर मेरा भजन करते हैं वे यत्नशील दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरा कीर्तन और मुझे नमस्कार करते हुए सदा मुझ में ही संलग्न रहकर प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करते हैं इत्यादि श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित लक्षणों से यही सिद्ध होता है कि आपत्ति काल में किसी कारणवश वर्ण आश्रम और शरीर निर्वाह संबंधी अन्य कर्मों का पालन पूर्णतया न हो सके तो भी उन भगवत उपासना विषय श्रवण कीर्तन आदि मुख्य धर्मों का अनुष्ठान तो किसी भी प्रकार से अवश्य करना ही चाहिए भाव यह है कि किसी भी अवस्था में इनके अनुष्ठान में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए संबंध उक्त धर्मानुष्ठान की विशेषता दिखलाते हैं सूत्र पैंतीस अनभिभवम च दर्शयती श्रुति इनका अनुष्ठान करने वाले का अनभिभवम पापों से अभिभूत न होना च भी दर्शयती दिखलाती है इससे भी यह सिद्ध होता है कि इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए व्याख्या श्रुति ने कहा है कि उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले की महिमा को जानने वाले जिस साधक का मन शांत है अर्थात विषय वासना से अभिभूत नहीं है जिसके इंद्रियाँ वश में की हुई है जो अन्य सभी क्रिया कलापों से उपरत है सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक सुख दुखों को सहन करने में समर्थ तितुक्षु है तथा परमात्मा के स्मरण में तल्लीन है वह अपने हृदय में स्थित उस आत्मस्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार करता है अतः वह समस्त पापों से पार हो जाता है उसे पाप ताप नहीं पहुँचा सकते अपितु तो वही पापों को संतप्त करता है इत्यादि इस प्रकार श्रुति में भगवान का भजन स्मरण करने वाले को पाप नहीं दबा सकते यह बात कही गई है इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए बतलाए हुए जो उपासना विषयक श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि धर्म है उनका अनुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थिति में करते ही रहना चाहिए